म बालक तुम माया हमारी हम बालक तुम माया हमारी पल पल माह करो रखबारी पल पल माही हम बालक तुम माया हमारी हम बालक तुम माया हमारी पल पल माही करहुरा खबार पल पल माही नि दीन गोदी हि में राो निष दिन गदी हि में राो इतउ बचन चित भो इतउ बचन चितवन भाखो विषय और जाने नहीं देो विष और जाने नहीं देवो दूर दूर दूर धुर धुर जाऊ गहले धुर धुर जाऊ गहले मैल जान कुछ नहीं जानू कछु नहीं जानू भली बुरी को नहीं पहचानू भली बुरी को नहीं पहचानू जैसी तैसी तुम ही चीन है, जैसी तैसी तुम्ही जी है गुरु होय ध्यान खिलौना दियो गुरु होय ध्यान खिलौना दीन्हें तुम्हारी रक्षा ही ते जीव तुम्हारी रक्षा ही ते जीव नाम तिहारा अमृत पीओ नाम तिहारा अमृत पीओ दृष्टि तिहारी ऊपर मेरे दृष्टि तिहारी ऊपर मेरे सदार हूँ मैं शरने तेरे सदा रहूँ मैं शरने तेरे मारो झिड़को तो नहीं जाऊँ मारो झिड़को तो नहीं जाऊँ सर की सर की तुम हूँ पओ सरकी सरकी तुम ही पैयाऊ चरण दास है सहजो दासी चरण दास है सहजो दासी हो रक्षकपु रनय विनासी हो रक्षक रक्षकपो नय बिनाशी हम बालक तुम माई हमारी हम बालक तुम माई हमारी पल पल माही माह करोरखबारी पल पल पलमहही करोरखारी बिल्कुल सही कहा है सरजी ने कि हम बालक तुम माए हमारी सदगुरु का स्वरूप माता का ही स्वरूप होता है इसलिए भक्त का कहना है कि मैं बालक तुम माँ है हमारी कबीर साहब ने भी इन जगह कहा है हरी जननी मैं बालक तोरा जननी मैं बालक तोरा काहे लोग बक्सों मेरा वही चीज़ यहाँ भी है आपका भी कहना है कि हम बालक तो माँ हमारी यहीं से गुरु मैं तो एक बालक के सदिश हूँ और आप हमारी माँ के सदिश हैं पल पल माँ ही करो रखवाली तो जिस प्रकार कोई भी माँ अपने बच्चे की सदा देखभाल करती है हमेशा उसके तरफ जो है ध्यान रखती है कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है इस तरफ़ से रखवाली करती है पल पल माही करो रखवाली उसी प्रकार सदगुरु ही एक मास सदिश्य है तो सच्ची जिज्ञासु की पल पल रखवाली ही करता है कहाँ क्या कर रहा है क्या गलती करने जा रहा है सही करने जा रहा है तो उस पर वो विचार चाहे कहीं भी हो उसको रोकना ही चाहता है उसको मना ही करना चाहता है यदि गलती है सही कर रहा है तो कोई बात नहीं लेकिन उसकी नज़र हमेशा रहती है जिस प्रकार एक कछुई की नज़र रेत में दिए अपने अंडे की तरफ होती है और विचार संतरण के माध्यम से वो कछुई कछुई जो है अपने बच्चों की सेव, सेवा करती है और धीरे धीरे वो कभी उसके पास जाती नहीं है लेकिन फिर भी वो जो बच्चे होते हैं धीरे धीरे समय आने पर विचार संतरण से वो सीते रहती है और जब बच्चे अंडा फूटता है बच्चे हो जाते हैं जब चलने लायक हो जाते हैं तो उस रेत से सड़क कर ही जल में चले जाते हैं फिर वही मुलाकात होती है अर्थात जल में चले गए अपने वो अंडा में चले गए उसी प्रकार से सदगुरु जो होते हैं अब चाहे जितने भी बच्चे हो जितने भी जिज्ञासु हो साधुक हों विचार संचरण के माध्यम से वो कहीं भी लेकिन उनको सीते रहता है यथा जो उनकी इच्छानुसार जो है तथ्य पहुँचते भी रहता है तथ्य तो पहुँचते भी रहता है तो कह रहे हैं कि निश दिन गोंदी में ही रखो। अब भक्त का ये कहना है कि हे सदगुरु आप अपनी गोद में ही मुझे रखिए वो गोद दिव्य प्रकाश की होगी है ना ये माँ अपनी गोद में रखती है यह गोद स्तूलबाडी की होता है लेकिन यह गोद दिग्विप्रकाश की होती है चूँकि समाज चराचर दादा तो सदगुरु की गोद में ही है उससे बाहर है सभी समुद्र में रहने वाली सभी मछलियाँ तो समुद्र के अंदर ही इसलिए उसके गोद में ही हैं तो कहते हैं कि निष्दिन गोदी में ही राखो कि ही सदगुरु आप मुझे अपने गोद में ही रखे रहिए और क्या ये तो वो तो बचन चितावन भागो और जैसे माँ बच्चे को फला बुरा की बात करके देखो ये अच्छा है ये बुरा है ऐसे करो इसे मत करो इधर जाओगे तो गिर जाओगे ऐसी सब बात है इसी तरह से सदगुरु भी चेतावनी देते रहता है भाई अच्छे कर्म करो दया करो न सहन रूप में ठीक करोपकार अच्छे गुण करो सत्संग करो ध्यान करो साधना करो संसार के बारे में बताता है कि भाई ठीक है इसमें भी रहकर काम करो लेकिन उनसे बचकर रहो ये सब चीज़ें हैं जो चेताया करता है तो चेतावन भाव को विषय और जाने नहीं देोट भीड़ जाओ गैंग भी ले है कि आप ही विषय वासनाओं की ओर जाने नहीं देते काम क्रोध लोम वो मद मस्स जो विषय वासनाएं हैं तो सदगुरु जल्दी जाने नहीं देता है यदि साधक उधर को जाने की इच्छा भी करता है तो कि खींचा है अब चलो इधर कहाँ जाए कहाँ हठ के बच्चा यदि खाई में गिरने जा रहा है तो माँ जाते है अरे इधर कहाँ गिर जाएगा कान हंठ के लिए चलो नहीं इधर चल है उधर तो खाएँ गिर जाएगा तो इस तरह से विषय और जाने नहीं दे सच्चे सदगुरु विचोप्यूरी साधकों को नहीं जाने देती सच्चे साधकों को और ढूँढ ढूँढ जाओ गह गयी ले तो ये कहती हैं आपकी सहजो जी कि मगर यदि ढूँढ़ ढूँढ कभी चला भी जाती हूँ जाने की इच्छा मत करती हूँ जाती तो नहीं जाने की इच्छा मत दूर दूर जाऊँ तो गही गई लाओ जाने की इच्छा तो पकड़ के लिया तो जाओ खाएँ हैं गिर जाएगा विषय पी लेगा तो मर जाएगा ऐसा ऐसी चीजें जैसे माँ जो है बच्चों को हमेशा नहीं देखती रहती है देखती रहती है अब इनका कहना जैसी तैसी तुम्हें चीने अब क्या है वस्तु मेरी तो समझ में कुछ नहीं आता अब आप ही सुनो कि अमृत की जहर है ये कांटा है कि फूल है ये खाई है कि समतल है अब तो ये आप ही समझ सकते हैं अभी तो मैं बालक हूँ ना गानूँ मेरी समझ में कुछ नहीं आता तो जैसी तैसी तुम्हें चीनो गुरी हो ध्यान खिलौना देना तब कहा करें गुरु जो है कह तो कि बच्चा परेशान कर रहा है इसको खिलौना दे दो ताकि वो खेलता रहे उधर जाएगा तो गुरु सतगुरु क्या करते हैं ध्यान रूपी खिलौना दे बस अब ध्यान करो अब इसके बाद ध्यान रूपी खिलौना दे, दे देते हैं अब उस पर तुम कहीं जाए जाओ ध्यान खेल ले ध्यान से बस यही बात कभी आपसे आए थे ना वो क्या था वो नौकर था जो ऑटोमेटिक था है ना और एक किसान था जो बहुत बड़ा आदमी था अब वही बस सुना दे रहे एक किसान था जो बहुत बड़ा आदमी था तो वो जो है उसके पास जो भी नौकर आता था तो जल्दी टिकता नहीं था जो भी इतना काम उसके पास रहता था वो तो बेचारा थक के चूर हो जाता था और रख जाता था और एक नौकर ऐसा था कि जिस किसी के पास भी जाता था तो वो जो है उसको काम नहीं देखा था वो इतना फास्ट काम करता था इतना जल्दी जल्दी करता था कि लोग काम नहीं दे पाते थे छोड़ना पड़ता था, था उसको भगा लेते थे, थे एक दिन का जिक्र है कि एक जो है मालिक नौकर की तलाश में गया कि भाई हमारे यहाँ कोई नौकरी नहीं टीकता है चलो नौकर की तलाश करो और उधर से वो नौकर जो ऑटोमेटिक काम करता था वो जो है अपना सोचा चलो वो किसी दूसरे के हाथ लेते इसके इसके तो काम ही नहीं मिला तो क्या किया कि वो दोनों रास्ते में एक जगह मिल गए अचानक तो रास्ते में एक जगह मिल गए दोनों तब तो जैसे कि दो देश विचारधारा में रहता है एक दूसरे की तैली करती है तो मिल जाता है अब वो भाले भी मिल गया नौकर मिल गया इन दोनों को एक दूसरे की तलाश की सोच परमात्मा ने मिला दिया तब तो भाई कहाँ जा रहे हैं कह हम तो नौकर के तलाश में जा रहे हैं भाई हमारे यहाँ इतना काम है कि कोई जल्दी नौकर देता ही नहीं तो कह रहे हम भी तो मालिके के तलाश में जा रहे हैं हम तो जिसके यहाँ जाते हैं तो वो जो है मुझे काम ही नहीं दे पता कहाँ ऐसी बात है कहाँ बिल्कुल ऐसी बात है क्या चले हम तो काम दीजिए तो वो कहा कि ठीक है हम काम एक ही शर्ज पर देंगे वो मालिक बोला कि हम एक शर्त पर काम देंगे कि यदि आप तुम कह दोगे कि अब मुझसे काम नहीं सपरेगा तो मैं तुम्हारा हाथ काटूँगा तो कहे ठीक है चलिए कोई बात नहीं लेकिन एक बात हमारी भी रहेगी कि आप जिस दिन कह देंगे कि अब मेरे पास काम है तो मैं भी आपका हाथ काटूँ तो कहे चलो ठीक है अब दोनों अपने अपने प्यार से स्वस्थ थे कहे कि चलो ठीक है और दोनों राजे हो गए तो दोनों राजे हो गए अब इसके बाद अभी ये इधरा है तो अच्छा पहले अपना काम बता दीजिए आप आइए धीरे धीरे मैं चलता हूँ कर लेता हूँ करो हमारे इतने बैल हैं सारे सौ ठों बैल हैं उनको चारों ओर काटना है चरी काटना है और उसको चारों ओर काट करके लगाना है ये तो काम करना है तो ठीक है ठीक है चलिए वैसे अपना ये अभी जा ही रहा है तब लोग गया शताटा कूटा अब काम करते हैं जल्दी से अब और काम बताइए तो आजीव निकला एक तो बड़ा अधीब ना ऊपर निकला था ये एक दिन में कुल काट कुट के सही कर दिया तब उसको कुछ सलता हुई तब कहा कि अब उपाय करना चाहिए नहीं तो फिर कंडीशन के हिसाब से तो हाथ काटेगा कह अच्छा देखो बारह बीघा रूख लगी हुई है और उसको पैरना है पैर करके उसको सब गोल बना करके देख लिया अच्छा बैल है सामान है गोली है अपना जो है कहा कि ठीक है तो कोई बात नहीं मैं गया शता से कुल काटा और बैल लगाया कुल पेड़ पाद करके शाम रात उतरी से तो थोड़ा काम करता हूँ पूरा काम उसका हो बड़ा जब हुआ <laughs> मालिक हो बड़ी परेशानी हुई तो कहा कि ठीक है अब रात हो गया विश्राम करो सवेरे को किसान परेशान है यह सभी कोई काम नहीं बेचारा हम बताएंगे क्या है इसको तो जो है सवेरे भोर में ही वो लोटा का पानी है। लोटा का पानी है तो कहा कि अब भागा यहाँ से तुम्हें भागा लगाया नहीं सुबह सवेरे जागी तो काम बना और जब वो भगा आता लोटा लेकर निपान के बाहर और भोरहरिया का टाइम था वो जा रहा था तब ले कोई महात्मा उधर से आ रहा तो महात्मा आ रहा था बड़ी बड़ा जो आप कहां जा रहे हैं तो क्या बताएं साहब मस्ती बंदगी कल क्या बताएं बहुत परेशानी हो तो जाता है तो कहा बात ऐसा ऐसा बात है कि नौकर मिल गया है और वो इधर हाँ झटके से काम करता है कि हमारे पास एक दिन उसको कम सोच करेंगे मेरे पास कोई काम ही नहीं गया अभी मैं नहीं भागूंगा तो वो सुबह उठे काम मांगेगा काम नहीं है तो मेरा हाथ काट लेगा क्या इसलिए कौन सी बड़ी बात कुछ नहीं बाद में पूछ देखा क्या आपके पास वो बसवार है बसवार तो कहा हाँ मसवार तो है तो उसमें जितना जो सबसे लंबा बांस होगा उसको अभी देखिए अब वो आ रहा है थोड़ा देर में आ जाएगा लेकिन झटके से सुन लीजिए अभी आएगा तो आप यही कहिएगा है ना तो कहा कि जो सबसे लंबा बांस होगा उसको कटवाइएगा उसको कर दीजिएगा एक बिता कहीं छोड़ छोड़ कर काटेगा अच्छा हाँ तब ठीक तब काटेगा तो जब कोई काम होगा तो उससे करवा लीजिएगा आ इसके बाद जब काम नहीं रहेगा तो उसको कहेगा बस इस पर वन बाय वन एक एक कदम करके चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो चढ़ो उतरोना ऐसा करिएगा बस वो मान जाए तो बस तब तो ठीक है ठीक समझ में आ गया कि जब हो गया तो गया तो क्या किया अपना तबले गया कहाँ अभी साधु अलग हो ही रहे उससे तबले वो आ अरे भागल जाते तो जल्दी का आंदा नहीं हम तो हाथ काटब चला चला चला तो कहाँ भागल जाते तो? वो तो आगे हाथों में ठीक था अरे भाई चलो हम आ रहे हैं ऐसे ही घूमने के लिए टहलने के लिए आ गए अच्छा ये काम करो तुम आगे तो काम हम बता रहे हैं वो जो बसवार है जो बड़ी वाली बसवार है उसमें जो सबसे लम्बा बाँस है उसको काट लो और ध्यान रहे कि उसमें एक बच्चा कहीं जो है छोड़ छोड़ करके काटना और उसको गाड़ो हम अभी आए अच्छा ठीक वो गया अपना सटा के में काट लिया <coughs> एक बच्चा छोड़ के अपना गाड़ दिया खूब लंबा बाँस <coughs> इसके बाद किसान पहुंचा उसके किसान पहुंचा तब जल्दी दूसरा काम बताओ देखा बांस लो अच्छा ठीक तब कर तब कल तो ये काम है कि वो बाला जो है अब तो आ, रात बीत गया है सुबह हो गया थोड़ा कोई रोल लगा दो चलते कोई लगा तो ले खा पे इसके बाद वो अपना हाथ मुँह धोया कहें आप जल्दी काम बताओ तो बस इस पर चढ़ो और उतरो ये नहीं कि यहाँ से उड़ के वहाँ जाओ वहाँ से उड़ के यानी वन बाई वन एक एक कदम स्टेप बाई स्टेप जो है चढ़ जाओ और फिर टोके तक जाओ और फिर वहाँ से उतरो फिर चढ़े पी टूके जाओ टप जाओ <laughs> अब वो जो है अपना काम किया फिर अब चढ़े अब दो चार बार चाहते हो अब तो हम फंस गए पीछे जब काम मिल गया अब तो हम फंस गए हैं अब वो लगा परेशान होने फिर जब कोई काम पड़ता था तब जो है वो जो है अपना फिर वो कह देता था मेरा उतरू थोड़ा ये काम है पानी लगाओ ये करो वो करो कितनी जल्दी काम करवा लेते जब समय बचता था तब बस अब चलो तो आने ये बिल्कुल परेशान हो गया और बिल्कुल शांत हो गया अर्थात इसका मतलब ये है कि मन ही वो ऑटोमेटिक नौकर मन ही वो ऑटोमेटोमेटिक नौकर है और जीवात्मा इसमें किसान है जीवात्मा जो है किसान जब साधक जीव की स्थिति में रहता है कभी मन चलामान है यानी एकदम छोटा छठ धट कुछ कर देता है कुटका करता है परेशान हो जाती है जीवात्मा जीवात्मा परेशान हो जाती है वो पता नहीं क्या क्या कर जाता है मन संकट बिल्कुल पात्र होता है हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सीधा, सीधा रहता है तब कदाचित अब इस परेशानी से बचने के लिए अब वो जो है किसी संत सदगुरु के पास जाता है तो सदमा इसमें कौन सी बड़ी बात है ना अरे तुम एक काम करो हाई ले लो मन अब तुम ध्यान करो ध्यान रूप माने एक बाँस गाड़ना ऊपर चढ़ना ना तो नहीं कहो मतलब तुम ध्यान ले लो अभी इसमें क्या ना ध्यान खिलौना दी ना तो ये ध्यान एक खिलौना है जो सदगुरु दे देते दे हैं क्योंकि मन एक बीमारी है ध्यान है उसकी औषधि मन रूपी बीमारी को ध्यान रूपी औषधि से मार डालो फिर जो स्वास्थ्य लाभ होगा वो कभी मिटने वाला नहीं होगा जब बीमारी खत्म एकदम स्वस्थ अपने में स्थिर हो जाएंगे फिर सभी बीमारी कै तो इस तरह कहते हैं कि वो साधु जी मिल गए सरकार मिल गए तो अपना कहती भाई ध्यान करो ध्यान रोटी खिलौना दे दी यानी कहें कि ऊपर चलो मतलब बैठो यहाँ ओ धीरे धीरे चलते जाओ साथ में आकार पोषो सचखंड पहुँचो सचगुन से नीचे उतरो मान लो जहाँ पहुँचना तो है और शुरुआत में तो सदगुन तो पूछेगा लेकिन जहाँ बिकाया है सतगुरु के पास जाओ यदि कोई काम है खेती गृहस्थी घर द्वार का तो करो इसके बाद सतगुरु का ध्यान करो अब सतगुरु जो है बाँसोगे सतगुरु का ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो और धीरे धीरे ध्यान करते करते इसकी पूर्ण शादी हो जाएगी एक दिन ठंडा हो जाए कहीं बस अब एकदम सात करो ठीक <laughs> ये ही जो है इसका <laughs> वही चीज यहाँ कह रही है सच कि हाँ गुरु हो ध्यान खिलौना दीना अब ध्यान रूपी खिलौना से अधिक खिलते रहेंगे खिलते रहेंगे एक दिन सब हो जाएंगे सचगुरु के पास तो क्या होगा तुम्हारी रक्षा से ही जी मैंने कहना है वक्ता कि आप मेरी रक्षा करते रहे इन सब विषयों से बचाते कर इसीलिए मैं जीवित हूँ आप मेरी रक्षा करते रहे तो इसलिए जीवित हूँ नाम तुम्हारा अमृत पीऊँ और भक्त का कहना कि आपके नाम रूपी अमृत में पीती इसलिए जिंदा अभी विषय के रहते तो मरी ना जाती विष पीने पर लेकिन अमृत पी रहे हैं तो जिंदा यही बात कि तुम्हारी इच्छा ही तो जो आपकी इच्छा से ही सजो आपकी इच्छा से मैं जीवित हूँ और आपकी नाम का मैं अमृत पीती हूँ नाम तिहारा अमृत की है और आपके नाम उस दिव्य का अमृत को नहीं पीती मारो झिड़को तो उन्ह न जाओ अभी एकदम जिद कर रहा है ऐसा होना भी चाहिए गुरु महाराज पटकार गाली दी भगा तब वो न जाएक चाहिए अभी गुस्सा में जाते जा तो नहीं घूम लेक चाहिए और है न यही बात होता है कि मारो झिड़को तो न जाओ अभी मारो चाहे फटकारो लेकिन मैं जाने वाला नहीं हूँ हैं सर की तुम ही पाओ अभी सरक के तो हम खुद आया जाए माने घूमू जा, ली चला ठीक ऐसी चीज़ है चीरे सिरेक तुम नहीं पाओ बच्चे को कितनों मारो और कितन फटकारती है माँ डंडा से टूटती है हरीयत सही कहीं लोग करके तब भी कितनों मारोगे तो अंत में फिर रोएगा चिल्लाएगा फिर मत माता के पास ही तो जाएगा जाता है कि नहीं जाता है जाता ही माँ के पास ही जाता है क्योंकि तो माँ जल नहीं है वही बात कितनों मारो बरियाओ हो वो तुम्हारे पास माँ के पास ही जाएगा। आगे कहते हैं चरण है दास है सहजोदासी हो रक्षक पूर्व नवदास संजो जी का कहना है कि चरण दास है सहजा सदगुरु आप चरण दास की शिष्या थी कोई भी शिष्य अपने गुरु को का दास का है होता है या दासी होता है सेवक होता है होता है और हो रक्षक पूर्व अविनाशी और अंति में निवेदन यह हे आप मेरी रक्षक बने आप मेरा संभाल करें ऐसा नहीं ठीक